थोपनिषद अध्याय एक तृतीय वल्ले ऋत पिबंत सुकृत लोके गुहां परमे पर छाया तपो ब्रह्मविदो ब्रह्म विदो वदा शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्ध रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो हैं वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं तथा जो तीन बार नाचिकित अग्नि का चयन कर लेने वाले और पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ है वे भी यही बात कहते हैं यह सेतुरीजा अक्षर ब्रह्म यभय तिर्षता पारम नाचिकेत शक शकेमहि यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है उस नच नाचकेत अग्निको और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो अभयरहित पद है उस अविनाशी परम परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हों आत्मा रथित शरीरम रथमेव तो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 हयानाहुर इंद्रियाड़ी हयानाहुर्षया मनीषिण ज्ञानी जन इस रूप में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को गोचरान उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं तथा शरीर इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है जो कहते हैं यस्तुवाण्भवतीयुक्न मनसा सदा तस््रिया दुष्टा स्वाव सारथे जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला और अवशीभूत चंचल मन से युक्त रहता है उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती है यस् विज्ञानवान्बी युक्ति न मनसा सदा तस््रिया वश्याणी सदस्वा रथेह परतु जो सदा विवेक युक्त वाला और वस्में किए हुए मन से संपन्न रहता है उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वस्में रहती है यस्त विज्ञानवान भवति अमन स्क सदा शुचि न स तत्पदमोति जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला असहयत चित्त और अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं पा सकता अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है यस्त विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि स तो तत्पद्पनोती यस्मा भोज न जायते परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयचित्त और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता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 सर्वव्यापी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है इंद्रिएथाम अर्थेभ्य परम मन मनसस्तो परा बुद्धि आत्मा महान महा क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है और शब्दादि विषयों से मन पर प्रबल है और मन से भी बुद्धि पर बलवती है तथा बुद्धि से महान आत्मा उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है महत परम अव्यक्तम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 वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है सर्वे सुभूते सुगूत्मा प्रकाशते दृश्यतेग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्षन नहीं होता केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है ये दवा मन से प्राज तद्यक्षे ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनिमहती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 उत्तिषत जागृत प्राप्य व्योधतयाथस्तव मनुष्यो उठो जागो सावधान हो जाओ और महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी जन उस तत्व्ञान के मार्ग को छूरे की तीक्ष की हुई दुस्तर धार के सदिश दुर्गम अत्यंत कठिन बदलाते हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यय तथा रसम निगंधवचयत अनाद्यन महत परम ध्रुव निचा यमृतुमुखा प्रमुच्य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 नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनातन उ मेधावी ब्रह्मलोके लोके बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचकेता के इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमावित होता है प्रतिष्ठित होता है यम पर गुहम श्रावे ब्रह्म प्रयतः श्राद्ध कालेवा कदान कल्पते तदान्याय कलपत जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर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 तृतीय वल्स प्रथम अध्याय